गतिरुद्ध हूं विस्मित विजित हूँ किंतु आशा निखिल संस्कृति के लिए मैं चिर व्यथित हूँ रुचिर पूर्ण रहस्य उद्घाटन मई क्रीड़ा करो तो आज मम ही अजर में मन भावनी क्रीड़ा करो तो क्यों उलहना दे रहे हो कि यह है संकुचित आंगन गगन सम समीर्ण कर देंगे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 काफी मिठाई आई रुपया था पूरा दुकानदार ने कहा कि फुटकर पैसे नहीं सुबह ले लेना अफिमची अपनी धुन में था फिर भी इतनी धुन में नहीं था कि रुपये पे चोट पड़े तो होश ना आ जाए थोड़ा थोड़ा होश आया कि कहीं सुबह बदलना जाए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 तुम्हारे भीतर क्रोध भरा हो तो बाल्टी भरी लौट आएगी गालियां बाल्टिया हैं, परिस्थितियां बाल्टिया है मनस्थिति तुम्हारे भीतर जैसी है वही भर के आ जाएगा वही बाल्टी किसी गंदे नाले में डालोगे तो गंदा जलाएगा, और किसी स्वच्छ सरोवर में डालोगे तो स्वच्छ जलाएगा।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 अब इनको और क्या मारना है कि इनके पास बेस्त अफ्सराओं को कि और नाचो कोई अफसराओं को दंड देना है कोई अफसराओं का कसूर है न कोई अफसराएं कहीं से आती ना कहीं जाती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 क्योंकि उन्हें फिक्र तो होती नहीं कि क्या कह रहे हैं जैसा उन्हें सूझता है वैसा कह देते लोक लाज की फिक्र नहीं लोक लाज की फिक्र हो तो कोई ऐसी कसम खाए कि कल से बिड़ी पिए और तब से वो बीड़ी पीते नियम पूर्वक पीते धार्मिक नियम हो गया अब तो उस उनसे कोई छुड़वा भी नहीं सकता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 उसके भीतर रात का आखिरी तारा अपने आप डूब जाता है डुबाना नहीं पड़ता सुबह सूरज निकल के घोषणा नहीं करता कि भाईयों एवं बहनों अब रात समाप्त हो गई अब तारागण अपने घर घर जाएं।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 जीवन के सुने नभ में घनघोर घटा छा जाती है सज धज कर नूतन सास सजा जब अमा निशा आ जाती है ऐसे में तुम खद्दोत बने जगमग जगज्योति जगाते हो जीवन के निरव सपनों को दुख शिशिर शून्य कर जाता है दावा की जलती लपटों से जब मृदु उपवन जल जाता है ऐसे में तुम ऋतुराज बने कोयल सी कुक सुनाते हो आतुर जक के सबसा क्षणिक नस्वरता का नर्तन होता यह देख चकित हो मेरा मन जक की नादानी पर रोता तब तुम्ही प्रेरणा राग छेड़ नवजीवन गीत सुनाते हो उसकी तरफ आंख उठाओ अमी झरत विकसत कमल उसकी तरफ हृदय को खोलो और मृत्यु गई अंधकार गया पाप गया, बनो अमी झरक विकसित कमल आज नहीं